वह अपने हाथ से रंग बिरंगी टोपियाँ सिलता और फिर उन्हें टोकरी में सजाकर गांव-गांव फेरी लगाकर बेचा करता उससे जो लाभ होता उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता एक बार जब वह टोपियाँ बेचने गया तो उसकी बहुत सी टोपियाँ नहीं बिक पाई गर्मी के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी वह भूख प्यास से व्याकुल था उसका सारा शरीर पसीने से तर बतर था तभी उसे एक बाग नजर आया कुछ समय क्यों ना यहीं पर आराम कर लूं? उसके बाद अपनी बाकी बची टोपिया बेचूंगा यह सोचते हुए वह एक बड़े पेड़ की घनी छाया के नीचे बैठ गया और अपने पास बंधे गुड़ चने को खा कर, कर पानी पीकर उसी, उसी पेड़ के नीचे लेट गया ठंडी हवा लगते ही उसे नींद आ गई। बहुत देर देड़ तक देड़ी सोते देड़ी रहने देड़ी के, के बाद उसकी आंख खुली तो उसे, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी वह सोचने लगा कि इस बाग में उसकी टोपी कौन चुरा ले गया वह चारों तरफ अपनी टोपियाँ ढूंढने लगा तभी उसे पेड़ के ऊपर से खोखो की आवाज सुनाई दी। ऊपर देखा तो उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे और वे बंदर उसकी टोपी अपने सिर पर लगाए बैठे थे अहमद ने बहुत कोशिश की, की कि किसी तरह बंदर उसकी टोपिया वापस दे दे मगर उसकी कोशिश बेकार हो रही थी इसी समय उसका ध्यान इस ओर गया कि वह जो कुछ भी कर रहा है पेड़ पर बैठे बंदर भी वही काम कर रहे हैं फिर क्या था उसने एक तरकीब निकाली उसने अपने सिर की टोपी को एक दो बार हवा में उछाला और फिर उसे जमीन पर पटक दिया बंदरों ने भी अहमद की नकल करते हुए अपने सिर की टोपिया निकाली और जमीन आरोप फेंक दी अहमद ने जमीन पर पड़ी सारी टोपियाँ एकत्र कर ली और उन्हें अपनी टोकरी में रखकर बेचने चला गया समय बीतता गया समय के साथ ही अहमद की आने वाली पीढ़िया बदलती गयी उन्होंने अपने खानदानी टोपी बनाने के हुनर को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपा अपने खानदानी पेशे के साथ ही अपने बुद्धिमानी का सबक भी उन्हें याद कराया कई पीढियां बीत जाने के बाद उसी खानदान का होनहार वारिस आदिल जो अपने खानदानी पेशे से जीवन यापन कर रहा था इतफाक से उसी बाग से गुजरा वहां चलने वाली शीतल सुगंधित वायु ने उसके मन को मोह लिया उसने वहीं पर खाना खाकर पल भर आराम करने का मन बनाया खाना खाकर लेटते ही वह सो गया जागने पर उसने देखा कि टोपिया गायब है और ऊपर देखा तो पाया कि पेड़ पर बैठे बंदरों ने टोपियाँ अपने सिरों पर सजा रखी है उसे अपने पूर्वजों से सुनी गई अहमद की कहानी याद आ गई। सोचा बस अभी अपनी टोपियाँ वापस लेता हूँ आदिल ने बंदरों की ओर देखा और खो खो की आवाज निकाली बंदरों ने भी वैसा ही किया उसे यकीन हो गया कि वह जो भी करेगा बंदर भी वैसा ही करेंगे उसने अपने सिर पर हल्की चपत लगाई बंदरों ने भी अपने सिर को अपने हाथ से चपत लगाई प्रसन्न होकर आदिल ने अपने सिर की टोपी हाथ में लेकर हवा में लहराई और जमीन पर फेंक दी बंदरों ने भी अपने सिर से टोपी निकालकर हवा में लहराई परंतु फिर से अपने सिरों पर रख लिया आदिल सोचने लगा आखिर बंदरों ने टोपियाँ जमीन पर क्यों नहीं फेंकी उसने तो अपने पूर्वजों से यही सुना था वह कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही एक बंदर धम्म से कूदा और उसने आदिल की जमीन पर पड़ी हुई टोपी को भी उठा लिया और उसे अपने सिर पर रखते हुए बोला श्रीमान सिर्फ तुमने ही अपने पूर्वजों से सबक नहीं सीखा है हमने भी सीखा है अब हम नकलची बंदर नहीं अकलची बंदर हो गए हैं और यह कहते हुए वह बंदर फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रश्मि शील की बाल कहानी अकलची बंदर वाचक स्वर भारती परिमल